ब्रह्म विद्योपनषद नभस्थम निष्कोच्यंधनाध्वनि युत हंसम यो वेदिगत स्व प्रकाशचिदनंद सहंसमित गीये रेचक पूरक मुक्त कुंभक सुधी नाभि कंदे सब प्राणपालनौता मस्तस्थास्वाद्वा ध्यान सादरम दीपाकार महादेव जलत नाभिमध्यमृते ना हंस हंसेपेत जरामरणादीन तस्याुव विद्यते स्थित अरिमा दे का चिंतन करता हुआ वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है जो पुरुष हृदय में स्थित इस अनाहत ध्वनि युक्त आकाश युक्त चिदानंद हंस को जानता है वह हंस कहा जाता है जो ज्ञानी पुरुष रेचक और पूरक को त्याग करके कुंभक में स्थित होकर प्राण एवं अपान को एक करके मस्तक में प्रतिष्ठित अमृत को ध्यानपूर्वक आदर सहित पीता है तथा जो नाभि के मध्य में दीपक की तरह सुप्रकाशित महादेव पर अमृत का सिंचन करता हुआ हंस हंस का जप करता है उसे पृथ्वी पर निवास करते हुए जरा मरण रोग आदि विकार नहीं होते तथा वह अणिमाद्य सिद्धियों विभूतियों का अधिकारी हो जाता है सोहम को उलटने पर हंस बनता है हंस उस प्राण उस जीव को कहा गया है वह हंस इस परमात्म तत्व को दक्ष करके सोहम मैं वही हूँ यह भाव करता है तो वह पदार्थगत विकारों से प्रभावित नहीं होता इस ईश्वर अवापनोति सदाभ्या पुमाो नैक मार्गेण प्राप्त नि्यता जो ज्ञानी पुरुष सदा ही इस ब्रह्म विद्या के अभ्यास में लगा रहता है उसे ईश्वर की ईश्वरत्व की प्राप्ति हो जाती है अनेक पुरुष इसी एक ही पद के द्वारा नित्य पद को प्राप्त कर चुके हैं हंस विद्यामृते लोके साधन योजदाति ददाती महाविद्या हंसाख्या पारमेश्वरी तस्दास सदा कुत्रापरयास शुभम व अशुभम अन्युक्त गुरुना भुवि तत्कुरिया विचारेण शिष्य संतोष संयुक्त हंस विद्याम ल गुरुशुश्रूषया नर हंस रूपी विद्यामृत के सदी नित्यत्व का इस जगत में और कोई साधन नहीं है जो ज्ञानी मनुष्य इस हंस नाम की परम पावन परमेश्वरी महाविद्या को प्रदान करता है उसकी सर्वदा ज्ञानपूर्वक प्रजा के सहित सेवा करनी चाहिए गुरु जो कुछ शुभ या अशुभ आदेश दे उसका पालन शिष्य को बिना कुछ विचार किए संतोष वृत्ति से सतत करना चाहिए इस हंस विद्या को गुरु से प्राप्त करके मनुष्य सदा ही गुरु की शुश्रषा करे आत्मान आत्मना साक्षात ब्रह्म बुद्धवा देह जात्यादिबंधा वर्णश्रम समास्त्रा ची पद त्यजेतुक्ति सदा कुत्ते नर गुरु की सहायता से आत्मा द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करके तथा ब्रह्म को निश्चय पूर्वक बुद्धि द्वारा जान करके वर्णाश्रम जाति आदि के संबंध एवं वेद तथा शास्त्रों की बातों को निसंकोच भाव से त्याग कर गुरु की सदा ही सेवा से शुश्रूषा करें इसी से मनुष्य का सच्चा कल्याण होता है गुरु रेव हरि साक्षाण्यम्रविश्रुति गुरु ही स्वयं साक्षात हरि हैं कोई और अन्य नहीं ऐसा श्रुति का कथन है श्रुत्या यदुक्त परमा तत्संथात्र तथ सम श्रुत्यारोधे न भव प्रमाण भवेदनर्था बिना प्रमाण श्रुति का कथन रहित परमार्थ रूप ही है श्रुति का विरोध होने पर अन्य और कुछ भी प्रमाण नहीं है जो बिना प्रमाण होगा वह अनर्थकारी अर्थात हानिकारक होगा देहस्थ सकलो गेह निष्को देहवर्जि आप तो आप तो आपदेशम्योसौ सर्वतः संवस्थित देह में स्थित चेतन को सकल अर्थात कला या विभाग युक्त तथा देह रहित अर्थात परम चेतना को निष्कल अर्थात कला रहित जानना चाहिए आप तो गुरु के उपदेश से ज्ञात होने वाला यह तत्व सर्वत्र समभाव से प्रतिष्ठित है हंस हंस योग ब्रुवजा हंसो ब्रह्मा हरिशि गुरुवाक्तु लभ्येत सर्वतो मुखम जो ज्ञानी पुरुष हंस हंस बोलता सोहम रत रहता है वह ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु एवं शिव का कल्याणकारी रूप है वह गुरु के उपदेश से सर्वतो मुख वाले सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म को जानने में समर्थ हो सकता है तिलेश यथा तैलम पुष्पे गंध इवाश्रिता पुरुष से शरीर स्म तथा जिस प्रकार तिलों में तैल एवं पुष्पों में गंध विद्यमान रहता है उसी प्रकार पुरुष के शरीर में बाहर भीतर वही ब्रह्म विद्यमान रहता है उल्का हथो यथालोके द्रव्यम आलोक्यता त्यजेत ज्ञानेन जेयम आलोक्य पश्चा ज्ञान जिस प्रकार मशाल के प्रकाश से द्रव्य अर्थात वस्तु को देख करके मशाल का परित्याग कर दिया जाता है उसी प्रकार ज्ञान के माध्यम से ज्ञातव्य विषय की प्राप्ति हो जाने पर ज्ञान का परित्याग कर दिया जाता है पुष्पव सकलहाम विद्या निष्कलह वृक्षस्तु सकलम विद्या तुम निष्कलाम सकल अर्थात कलायुक्त को पुष्प की भांति एवं उसकी गंध को निष्कल कला रहित की भांति माने अथवा सकल वृक्ष के सदृश है और उसकी छाया निष्कल कलारहित है निष्कल सकलो भाव सर्वत्र व्यवस्थितः उपाय सकल तद उपेय्व निष्कलः ऊपर कहेज अनुसार निष्कल एवं सकल भाव सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है कला संपन्न वस्तु उपाय या साधन है तथा उपे या साध्य ब्रह्म कला ब्रह्मकलारहिता है सकले सकलो भाव निष्क निश्कथा एकमात्र परागे अर्धमात्र परागेय तथर्धर परचधा पंचदव सकलं परिपठ्य सकल में कलायुक्त भाव तथा निष्कल अखंड निर्विकार में निष्कल भाव रहता है ये वह सकल एकमात्र दो मात्रा एवं तीन मात्रा के भेद वाला अर्थ मात्रा को पर मानना चाहिए उसके ऊपर परात्पर है इस प्रकार सकल पांच दैवत् वाला पांच प्रकार का पंच प्राण एवं पंच भूतात्मक जानना चाहिए ब्रह्मणों हृदय स्थानम कंठे विष्णु समास मध्ये स्थितो रुद्रो ललाटस्थो महेश्वरः ब्रह्म का स्थान हृदय में है विष्णु कंठ में निवास करते हैं तालु में भगवान रुद्र तथा ललाट अर्थात मस्तक में महेश्वर स्थित हैं ना साग्रे अच्तम विद्या तस्यांते परम पदम पर तो परम नास्ती शास्त्र सेर्णय नासिका के अग्रभाग में अच्युत अर्थात सदाशिव तथा उसके अंतिम भाग भ्रूमध्य में परम पद को प्रतिष्ठित जानना चाहिए उस पर श्रेष्ठ से पर श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है ऐसा शास्त्रों का निर्णय है देहातीत विद्यांगुम तदंतार्थो व्यापये प्रभु उस देहातीत को नासिका के अग्रभाग से बारह जानना चाहिए तथा उसके अंतिम भाग सहस्त्रार्थ चक्र में व्यापक प्रभु को स्थित जानना चाहिए मनोप्य निक्षि चक्षर पाति तथापि योगिनाम योगो शवच्छिन्न प्रवर्तते मन चाहे इधर उधर चला जाए और चाहे नेत्र अन्यत्र ही देखते रहे तब भी योगियों का योग अविच्छिन्न भाव से चलता रहता है एतत्तो तत्व परम एतत्तो ए तत्व परम शुभम नात परतरम किंचिन्ना परतरम शुभम यह सबसे गूढ़ रहस्य है यही सर्वाधिक श्रेष्ठ है इससे बढ़कर तथा इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं शुद्ध ज्ञानातम प्राप्त परमाक्षर निर्णय गोह्याद गुह्यतम गोप्यम ग्रहणीय प्रयत्नत शुद्ध ज्ञानामृत को प्राप्त करके परम अक्षर तत्व का निर्णय करना चाहिए यह गुह्य से गुह्य एवं गोपनीय है जो प्रयत्नपूर्वक ग्रहण करने योग्य है